सकलापदा अभिरामस्त्रोका सनद्रुयस्वानुमखिलश्रुतिसारेकीपमतिर्षता ती संसारिण कुण पुराणगु तम व्यासूनुयामी गुरु मुनी नाराण नमस्कृत नर चनोत्तम देवी ततो मुदीर सीता श्री सीतानाथसमंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम पांछाकुभ्युुभ्य पतितानां वैष्णवी व्वे्यो नमो नमः नम वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम <coughs> निगमकल्पतरोर्गल फल सुख मुखादमृतद्रवसंुतवत रसमल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 त्र नौ महर्षणी है रो महर्षण से अपतमान रो महर्षणी दासरथिवत ये रउ महर्षणी अरे राम प्रश्न सुनकर के ही इनके रोए खड़े हो गए आगे कहने में तो मरद गजब धारेंगे जाएंगे रऊ महर्षणी प्रति पूज्य वचस्ते शाम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 मैं तुमको भागवत पढ़ाना चाहता हूं तुम मेरे बेटी बन जाओ मेरे पुत्र बन जाओ गौरीनाथ मेरे पुत्र बन व्यास के जीवन के साधना के परिणाम स्वरूप भगवान भूतभावन भावन देवादिदेव महादेव परम कारणिक करुणा वरुणालय श्री शंकर साक्षात श्री व्यास नंदन के रूप में सुक्रो की अवतरित हुआ तम व्यासून उपयामी गुरु मुनी अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें लेकिन आगे चलिए नारायणम नमस्कृत्य नरंच नरोम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय हम श्री नारायण को नमस्कार कर रहे हैं हम नारायण को नमस्कार कर रहे हैं नारायण माले हो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 भागवत के भागवत की नारायण किस पानी में रहते हैं हृदय में प्रेम की एक अग्नि संदीप्त होती है प्रज्वलित होती है और उस अग्नि से भाप बनता है आह उठती है और उस आह के रूप में आंखों से आंसू समुच्छलित होते हैं और उन आंसूओं के बीच में रहता है नारायण नारायणम नमस्कृत्य नरंज नरोम नरोत्तम नरकी की वंदना है नर नारायण की वंदना है देवी सरस्वती भगवती भास्वती श्री सरस्वती जी की वंदना है देवी सरस्वती भगवान की व्यास की वंदना है व्यासम तथो जय मुदीर इतनी वंदना करके फिर जय कहना चाहिए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 वेद की मर्यादा का उल्लंघन न हो चाहे कुछ काल पर्यंत मुझे वेद की निंदा ही क्यों न करनी पड़े इसलिए भगवान का बुद्धावतार होता है और पथप लोगों को पुनः राह दिखाने के लिए भगवान का कल अवतार हो बाईस अवतार यहां पर हैं, और भगवान का एक विराट ये जो हिरण्यगर्भ है ना ये भी भगवान का अवतार है ये, ये त्रिदेव के रूप में जो आते हैं ना ये भी भगवान की अवतार है, है ना और ये सब भगवान के अवतार है सब मिलाकर के 24 प्रकार के अवतार है राम जी किस भागवत में लेकिन इसको सब नहीं जानते कौन जानता है जानते हो दुरंत यो मायया संततया अनुवृत्तिया भजेत तत्पाद सरोजगंधम जान ध्यान दीजिएगा संततया अनुवृत्तिया अमाया तत्पाद सरोज गंधम भजित संतत अनुवृत्ति के द्वारा आज तो लाख दाम जप लिया कल पचास हजार रह गया परसों पचीस हजार नरसों दस हजार तरसों पांच हजार फिर गायब संततया अनुवृत्तिया ऐसा कभी मत करो ऐसा कभी मत करो वैष्णो ऐसा कभी मत करो सज्जनों ऐसा कभी मत करो नियम लो तो उसका पालन जिसके जीवन में दृढ़ता है उसके जीवन में ठाकुर है और जिसके जीवन में दृढ़ता नहीं है ठाकुर उससे दूर भाग जाते हैं ठाकुर कहते हैं अब दृढ़ता में ही ठाकुर आपकी नियम की दृढ़ता एक दिन आपके पास ठाकुर को खींच लाएगी महाराज ये दावा है महाराज ये संतों का दावा है, है? संतया अनुवृत्त्या फिर कहते यो माया यह अमाया बिना माया की माया को छोड़ करके हम न छोड़ें तो यो माया मत छोड़ माया से भी काम चलेगा यो माया यह अमाया माया को छोड़ दो हम नहीं छोड़ेंगे कयो माया भगवत जो माया की भगवान के की कृपा के मंगल में चरणार विदो में जो लगी हुई मंगलमय जैसी तुलसी है उन तुलसी को जिनका घृण आस्वाद लेता है, है? वह भगवान के चरित्र को जान सकता है महाराज और कौन जानेगा हो ये इदम इदम मन जो मेरे सामने है। इदम इदम इदम भागवतम नाम इसका नाम भागवत है ये पुराणम ये भागवत नाम का पुराण कैसा है ब्रह्म सम्मितम ये ब्रह्म सम्मित है ब्रह्म मन वेद वेदानुसारी है वेदानुसारी है ब्रह्म सम्मितम अथवा ब्रह्मित नरक पर ब्रह्मणा श्री कृष्णे न सम्मितम तुल्यम ये ब्रह्म सम्मितम ये भगवान की तरह है भगवान में इसमें कोई फर्क मत समझना ये ब्रह्म भगवान कैसे मिले हो ब्रह्म सम्यक अनेन थी ब्रह्म मियते अनेन इसी के द्वारा ठाकुर मिलेंगे ब्रह्म प्रापकम ये ब्रह्म प्रापकम है ये ब्रह्म को प्राप्त करा देने वाला है इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम उत्तम ब्रह्म सम्मितम ही एक दिन के लिए पर्याप्त है इसमें कोई दूसरे दिन के लगाने की जरूरत नहीं है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 लेकिन उसको ग्रहण करके अपने आत्मा का स्वरूप बना ले ऐसा कौन है जो आत्मवतांबरम जो आत्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है आत्मवतांबरम आत्मताम आत्म मने जो अपने आत्मा का आत्मा मने देह आत्मा मनी इंद्री आत्मा मनी बुद्धि आत्मा मने मन सब आत्मा में आएंगे जो अपने आत्मा का नियंत्रण कर दे वही है आत्मवताम आत्मामारी इंद्रिया जो इंद्रिय जीत तो हो उसको कहते हैं आत्मवान आत्मवता और श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाया सूजी अपनी परंपरा बता रहे राम जी कथा कथा सुनो उससे जिसने परंपरा से पढ़ा हो परीक्षित अब सूद जी कथा सुनने के लिए चल रहे हैं कहते पहले सुन लो हमारी योग्यता क्या हम कहां से आए व्यास जी महाराज व्यास जी महाराज से सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी महाराज ने सुनाया परीक्षित और आप महाराज के जिस समय परीक्षित जी को सुना रहे थे मैं भी वहीं था मैंने कहा अगर आज्ञा हो तो मैं भी एक कोने में बैठ जाऊंग और सुन सुखदेव जी जब महाराज परीक्षित को सुनाते थे तो श्री जी महाराज कहते मेरे ऊपर ज्यादा दृष्टि रखते थे अब मुझे देख देख के सुनाते थे और जब मैं कभी नहीं समझता था उसको बा, उस बात को दोबारा भी कहते थे इसलिए मेरे को पढ़ाया है अगर देख लिया और दोबारा नहीं कहा तो फिर सुनाना होगा और देख लिया नहीं समझा उसके लिए दोबारा कहा तो वो हो गया अहम चाध्य तत्र तद तदनुग्रहात अब मैंने जो कहा सब अर्थ इस सब खोज लो सोहम श्रावश्याम यथाधीतम यथाम मैंने जैसा पढ़ा है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार हम आपको सुना रहे हैं इस महात्माओं रहेत्र सौनको ब्रवीत सुन करके कुलपति सोनक जी, जी महाराज बोले ये सोनकादिकोन सोनक जी महाराज कुलपति है रामजी ये सोनक जी कुलपति हैं हाँ हाँ ठीक कह रहा हूं ये कुलपति हैं 88000 महात्मा इनके साथ रहते हैं चाहे ने, नए नये में रहें चाहे किसी और अरण्य में चले जाए इनके साथ 88000 महात्मा डोलेंगे 88000 क्या कह महाराज उनके साथ बहुत आदमी रहते हैं कितने रहते हैं दस आदमी रहते हैं है। हम कहें अभी तुमने संतों का परिचय नहीं प्राप्त किया संतों के साथ कितने आदमी रहते हैं ये संतों की जमात है महाराज हमारे यहाँ साधु लोग जमात लेके चलती है कई जमात नई परंपरा है हम कह तुम्हें तुमको अकली नहीं है जमात को समझने को वृद्धा कुलपति ये कुलपति है महाराज जी कुलपति किसको कहते हैं कि मुनि नाम दस साहस्रम योन्न दानादि पोषणात् दस हजार महात्मा जिसके साथ रहें और उनको जो अन्न दे वस्त्र दे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 या अध्यापयति अध्यापति विपृषि जो विपृषि पढ़ाता है उसको बोलते हैं कुलपति श्री है। सौरभ जी महाराज कुलपति थे उन्होंने जी महाराज का बड़ा आदर किया महाराज प्रश्न एक बात मुझे बता दी आपकी कथा के बीच में प्रश्न आ गया कहें क्या के भगवान के जो भगवान व्यास के जो पुत्र हैं उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने का यही उपाधि क्यों मोरली महाराज इतना बड़ा ग्रंथों ने क्यों पढ़ा तस्पुत्र समद्रिं महायोगी समद्रिंग पुत्रो महायोग उनके पुत्र तो महायोगी ये महायोगी का मतलब क्या महाराज तो योगी हो उनकी ऊंग से जो ऊंचा हो महायोगी कहे नहीं महायोगी का मतलब क्या है कि जो जो जो साधारण योग करे शुष्क योग करे वो तो योगी है और जो योग जिसका योग ठाकुर से हो जाए वही है महायोग जिसका योग महा से जुड़ जाए उसका नाम है महायोगी ये व्याकरण के अनुसार सिद्ध परिभाषा है बोला ऐसा मत समझना कि अपने मन से मैंने कह दिया हाँ व्याकरण से सिद्ध हो जाए मिध हो जाएगी नहीं हो जाएगी सीधा राम महायोगी बोलो महाराज व्याकरण सिद्ध हो जाएगी ना बड़े बड़े व्याकरणाचार बैठे भैया भैयाकरण बैठे महाराज जवान पकड़ पकड़ने में बड़ा समल को कहता हूं समल पाता नहीं क्या करता से पुत्र महायोगी समद्रिक उनकी समद्रिक है महाराज समद्रिक मतलब कि ऊंच सब में बराबर देखते हैं नहीं तो बात ठीक है समुद्र का अर्थ तो यही होगा लेकिन सुखदेव जी को तो किसी की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती तब यहां समुद्र का होगा कि मां के सहित जो हो वही सम हो मां के सहित जो हो उसका नाम है सम माल मां लक्ष्मी मां मा लक्ष्मी और मां लक्ष्मी के साथ जो हो मया लक्ष्मी सह सम लक्ष्मी के साथ जो उसका नाम है सम मने लक्ष्मी नारायण सम मने लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण में ही जिसकी दृष्टि रहती है और कहीं न रहती हो इस होती इनकी दृष्टि भगवान में ही रहती ठाकुर जी राम जी हो एकांतमती है एकांत ही उनको प्यारा है विविध देश सेवित्वम अरतिर जनसंसदी एता होता एकांतमति ही कहे नहीं महाराज एक एवं अंत है एकांत और एकांति मतिर यश समझे अर्थात ठाकुर जी ठाकुर जी में जिसकी बुद्धि लगी रहती हो उसका नाम है एकांतमति समझ एकांत मैने ठाकुर जी एक ही अंत है उसका एक एवं अंत है यश स एकांत है तस्विन एकांत भगवत मतिर यश वो एकांतमती है एकांत में जिसकी मति है एकांत में जिसकी मति है वह भी एकांतमति और एकांता में जिसकी मति है एकांता अब्य भक्ति एकांता मन अब्यभिचारणी भक्ति और उस भक्ति में जिसकी बुद्धि लग गई है वही एकांतमती जो श्री लक्ष्मी नारायण में जिसकी बुद्धि है वह ठाकुर में जिसकी बुद्धि वो एकांत मती और भक्ति महारानी में जिसकी बुद्धि है वो उसका नाम है उसका नाम है राम जी एकांतमती महाराज उनमें नींद नहीं है उनमें नी... उनकी नींद गायब हो गई है एकदम गायब हो गई है कौन सी नींद कौन सी नींद मोहनिशासब सो देखिया सपना माया उन देखियने वेद मालूम पड़ता है महाराज क्या कुछ नहीं रही है, है तो इसे पागल है ऐसा मालूम पड़ता है राम ये पागल है ऐसा मालूम पड़ता है।, है पागल है पागल है पागल है एक मैं एक बार कहीं प्रवचन कर रहा था पंजाबी लोग बैठे थे मैं कहा ये पागल है पंजाबी ने कहा महाराज पागल तो हम कहते थे ही। हमके पागल कैसे थे, हमारे पागल, कैसे थे? कहा जी पागल थे कहा कैसे पागल पंजाबी ने मेरे से कहा जेड़ा गल पा गया वो पागल के जिसने असली बात का पता पा लिया वही तो पागल है गल मैंने बातचीत जिसने असली बात का पता पा लिया वही तो पागल है श्री सुखदेव जी महाराज तू पागल ही थे महाराज समझो मूढ़े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 और जब लौटे तो पूछा देवियों एक बात बताओ क्या किया क्या कि मेरा नंग धिड़ंग जवान पुरुष चला गया तब तो तुमने वस्त्र नहीं पहना मैं बुद्धा जिसकी इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो गई सफेद दाढ़ी है और उसको देख के तुमने वस्त्र पहना मेरे बेटे से लग लज्जा नहीं क्या महाराज आपको मालूम है कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है आपके बेटे को तो कुर्ता और ब्लाउज का फर्क नहीं मालूम है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 के द्वापरे साम अनुप्राप्त तृतीय युग पर चौबीस अवतारों में अवतार होते जाएंगे बाशवी में बाशवी में ऊपर जाने वाले जो वसु थे गंधर्व थे उनका स्कलन हुआ सत्यवती में आया और सत्यवती और परासर के द्वारा श्री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 दुनिया की हवा लग जाएगी ये प्रेम दीपक बुझ जाएगा दुनिया की हवा लग जाएगी प्रेम दीपक बुझ जाएगा मतलब आपकी कमी कोई ही बताया हाँ देवता मुझमें कमी है ये उसको स्वीकार करो और उसको दूर करने की कोशिश करो व्यास जी महाराज श्री सुनार जी ने कहा आप उदास व्यास जी ने कहा महाराज मुझे संतोष महाराज आपने तो महाभारत बनाया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 तथा वासुदेव महिमा ही अनुवर्णिता सब कुछ आपने कहा लेकिन भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मुंडली मनोहर आनंद गंद कृष्णचंद्र के चरणाश्रित होकर के और उनकी मधुमई मंगलमई हास्य की छठा में हो ऐसे चरित्र का उद्घाटन आपने नहीं किया है महाराज और जब तक तो नहीं किया है तब तक आपकी जीवन में कमी रहेगी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 लेकिन तालाब में महाराज उस तालाब में बकुले जरूर रमण कर सकते हैं हंस रमण नहीं करेगा तीर्थ है हा हंस तीर्थ का निर्माण करो महाराज उसमें आपके विचित्र पदों की आवश्यकता नहीं विचित्र ये हाँ, रचनाओं की जरूरत नहीं आप तो सीधे साधी कह दो चाहे उसमें व्याकरण की गलती हो साहित्य की गलती हो हाँ, कोई सुनने भी, भी अच्छा न लगे सब कुछ है लेकिन हमारा ऐसा बना दो साधु उसको प्राण से प्यार करेगा हाँ? तो तीर्थ नहीं होगा हाँ? तदवाग विसर्गो जनता घोकवत्य श्लोकों का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 वक्ता पावेंगे तो सुनने लग जाएंगे नीचे बैठकर साधु अगर वक्ता पावेंगे तो नीचे बैठ के फट से सुनने लग जाएंगे महाराज और सोता पाएंगे तो झट से ऊपर बैठ के करने लग जाएंगे गा... ये साधु का लक्षण है श्रिणवंती गायंती तीनों जुगपत तो हो नहीं सकते तीनों एक व्यक्ति के द्वारा जुगपत जुगपत माना एक साथ तो नहीं हो सकते एक साथ तो हो नहीं सकते क्या फिर श्रृणवंती गायंती गृहंती साधव यदि चेत वक्ता तभी श्रृणवंती यदि चेत श्रोतारंती तरी और यदि कोई नहीं है तो गृहंती गुनगुनाती श्रृणवंती गायंती गृणंती साधव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 जब तक विद्युत की हस्ती है धनवत्ता की हस्ती है वक्ता की हस्ती है तब तक मस्ती नहीं आएगी मस्ती तो ठाकुर के नाम को गायन्ति, श्रृणवंती गायंती सा हस्ती को खोए बगैर मस्ती आ नहीं सकती ये तुक नहीं भिड़ा रहा हूं ये वास्तविकता कह रहा हूं भिड़ गया तुक तो क्या करूं है? हस्ती को मिठा आप जा ठाकुर की कीर्ति गाउ तू अपने आप भिड़ेगा जी उसको भिड़ाने की जरूरत क्या है महाराज ज्ञान ज्ञान ज्ञान के के में अभिमान में अभिमान चूर हो आप ठाकुर की प्यारे नहीं बन सकते एकदम नहीं बन सकते राम जी न भाव वर्जित न ज्ञान मलम निरंजनम निरंजनम ज्ञानम निरंजन मने जिसमें आंजन न हो जिसमें करिखा न लगा हो अंजन कालिक जिसमें न लिखी हो निरजन मने अविद्यातम अविद्या कलमस कज्जल रहित निरंजन अविद्या कलमस कज्जल कालुष्य रहित निरंजन निरंजनम, निरंजनम ज्ञानम यदि चेत अच्युत भाव वर्जित यदि अच्छुत के भाव से वर्जित है तो नश होगा तो नहीं होगा वो तो ब्रह्मज्ञान नहीं होगा अगर ब्रह्मज्ञान ध्यान देना ब्रह्मज्ञान अगर अच्छुत भाव से विवर्जित है तो गुरु के चरणों में बैठाएगा नहीं गुरु का सर काटने को व्यवस्था ब्रह्म ज्ञान दूसर बात कौड़ी लागी लोग बस कर रही विप्र गुरु घात ये कौन ये कौन ब्रह्म ज्ञान है अच्युत भाव वर्जित अच्युत भाव वर्जित हत्या नहीं कराता अच्छुत भाव वर्जित जो है वो लोगों को प्यार कराता है क्यों अचुत भाव आ जाएगा तो किसको मारोगे जी राम जी ध्यान देना अच्छुत भाव आ गया तो किसको मारोगे राम मय सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी अब सुमी न शोभति ज्ञान मलम निरंजनमारी तो इतनी मेहनत व्यर्थ गई थोड़ी कृपा कर दो क्या मेरी मेहनत इन नहीं नहीं शोभति तू पर आलम न शोभ आला न्यासौ। आला न्यासौ। कुछ अच्छा तो जरूर लगता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगता भाव जी इसलिए हे व्यास जी महाराज आप तो भगवान के गुणानुवाद गाओ है? देखो ठाकुर के गुणगान में कितनी शक्ति है आपको एक बात बताऊ मेरे जीवन का निर्माण तो ठाकुर के गुणगान से मेरे जीवन का निर्माण ही ठाकुर के गुरुदान से हुआ है तो क्या क्यों क्या महाराज मेरे पूर्वजन्म की एक बात सुन ले अहम पुरातीत भवे पूर्व मुनि दास्या मे, मेरी दासी मेरी माँ दासी थी लेकिन मेरी माँ साधारण लोगों की दासी नहीं थी मेरी माँ मुनियों की दासी मेरी माँ ऋषियों की राम जी दास्य भी करो तो किसी दूसरे के दास भाव में मत जाओ ठाकुर के दास बनो या फिर ठाकुर की दासों की दास बनो कोई हर्जा नहीं चिंता मत करो गर्व से कहो कि मैं दासानुदास दास मैं दास नहीं हूं बल्कि मैं दासानुदास। दास हूं गर्भ से कहो ते नीचे गर्भ बहुत मैं रघुपति सेवक कर दूता हम दास गर्व करो बार मेरी माँ मुन्नो की दासी थी मास वर्षा का समय आया मेरी माँ जिनके यहाँ दाती थी उनके यहाँ कुछ क्षमता माने ने मेरे ने मेरी माँ के जो स्वामी महात्मा थी उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा बच्चा खेलता तो है उसको कुछ दिन के लिए हमको मैदान तो अभी तो तो तो तो क्या करेगा ये तो भी कर लू क्या फिर शादिया से जूठे पत्तल के फेंकने के लिए इसको मुझे दे और मैं महात्मा से जूठे पत्तल के फेंकने के काम में लगा दिया महाराज महाराज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 बहुत कम बोलता है देखो जो ज्यादा बोलता है वो झुठा होता है जो ज्यादा बोलता है वो भी होता है होता है और जो कम बोलता है बहुत अच्छा होता है हमारे ठाकुर जी मित भाषी है हमारे ठाकुर जी कैसे हैं राम जी मित्र हमारे राम जी मित्र पूर्वभाषी पूर्वभाषी का मतलब दो लोग बैठे बात शुरू नहीं हो रही है मन दोनों का आगे शुरू हो जा रहा है दो लोग बैठे हैं, मन बात दोनों करना चाहते हैं लेकिन दोनों का घमंड आगे आ रहा है हम पहले बोले थे ये पहले बोले ये पहले बोले मैं पहले बोलू है? हमारे ठाकुर पूर्वभाषी है निरहंकार है जरा संबंध देखा भैया कहां से आ रहे हैं ठाकुर पूर्वभाषी है स्मिदासी है फर्क है बोला तथ्यभाषी है ऋतुभाषी है, है।, तथ्य। है, है, है इस सुन लो ही उदाहरण है आपके जीवन के लिए इसने इसको दोहराया मृतभाषी है पूर्वभाषी है स्मृतभाषी है ऋतुभाषी है और और मिष्ट भाषण और मिष्ट भाषण मुना योल मैं महात्माओं के पत्थन को फेंकने लगा तो मेरा मन करा है उठा इसमें कुछ लगा हुआ है जान जीवन का निर्माण करने वाला प्रश्न चल रहा है इसमें कुछ लगा हुआ है मैंने संकों से डरते डरते हाँ थे खड़ा रही थी स्वामी पत्र लगा हुआ झूठा इसको मैं खाई आप मैं तो जो पालू महत्मा तो आई थी नारिया साधारण से महाराज काम कथा सदा था ये तो सड़क सरंदर सर कुमार सनातन लारो थी लहर का उद्धार कर देते लहर का उद्धार कर देतेमार सनातन में दृष्टि से है, और देखा संतों ने सोचा का कल्याण करने के बहाना तो मिलना चाहिए तो भोजन ही बहाना मिल जाएगा कैसे कल्याण भोजन संतों का संतों का दूसरा खाता है तो संतों का चढ़ना ही पड़ता है हमने एक आदमी से सुना तो कहना उसका जूठा मत तो ते मेरी माँ माँ क्या उसकी उसकी तो बेटे ने पूछा बात करते लग जाएगा मैं पूछता हूं भोजन करने से अंठों में लगी हुई कोच्ची को हो सकती हो सकते हो कह सकते हो तो को कोढ़ के परमाणु भोजन के सहारे उसके शरीर में कुछ बताऊ आपको उनका पद है मैं होब राम कर कूकुर मैं होब राम कर कूकुर राम लला होब राम कर जब कुआई है राम लला तुकुर तुकुर। राम कर भुकुर भुकुर। मैं, हो मैं संतों का उच्चिष्ट भाग्यवानों को मिलता है संतों के प्रसाद में संतों के जूठन में जिसको घृणा पैदा हो जाए उसके जन्म जन्मांतर के अभाव की जागृत हो गए और संतों के उच्छिष्ट प्रसाद को देख करके जिसको रोमांच हो जाए उसके जन्म जन्म के सुकृत उसके सामने नवनवायमान होकर के नाच रहे उच्छिष्ट लेपान अनुमोदित तो द्विजयी मैंने एक बार खाया उठ एक बार खाया परिणाम तद पास्त किल सारे किलवि सारे पाप जन्म जन्म जन्मांतरों के पाप सब के सब नष्ट हो गए महाराज और एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतश मेरा शुद्ध मेरा चित्त जो है शुद्ध नहीं हुआ परिशुद्ध हो गया हो गया अब मुझे ठाकुर की कथा बड़ी प्यारी लगने लग गई हो। वो जूठा मैंने क्या खाया प्रसाद मैंने क्या लिया मेरे जीवन का मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया राम जी अब तो मैं जहां देखूं वहां मुझे वो संत ही संत दिखाई पड़े है? और राम जी जब मैं बैठू तो मुझे मेरा मन लालायत रहे अब कथा कब होगी अब कथा कब होगी और सुनू उसी का मनन करूं अब तो मेरी मामा प्रिय श्रव्यंग ममा भवद रुचि मेरी रुचि ज्यादा चातुर्माश व्यतीत हो गया महात्मा जाने लग गए मैं फपक फपक करके रो उठा वियोग की कल्पना करके मेरी सिस्कियां आ गई कैसी आ गई चार वर्ष रहता है बेटा एक महीने के लिए घर आता है चार वर्ष बेटा बाहर रहता है बंबई कमाता है एक वर्ष के लिए एक महीने के लिए चार वर्ष के बाद घर आता है और जब बेटे का घर आने का तीस दिन में तीसवा दिन आता है तीसवें दिन का अंतिम घंटा आता है अंतिम घंटे के वो अंतिम मिनट आते है उस समय आपकी क्या हालत होती है राम जी ठीक वही हालत हो गई दासी पुत्री पूर्वजन्म वाले नारद जी महाराज फपक फपक करके रो पड़े सिस्किया सुनाई पड़ा जब मेरी सिस्कियां जाकर के मुनियों के कानों में टकराई मेरी ओर देखा प्यार से मुझको बुलाया अपनी ओर तस्वीन प्रसृत्य मैं प्रसृत था अनुरक्त था हतई न था मेरा पाप नष्ट हो मेरे में श्रद्धा थी और मैं बालक था बालक मतलब साहाय्य रहित था ध्यान देना इतने गुण देखे इतना गुण देखा तब तो दीक्षा दिया है सदधान से आदव श्रद्धा सबसे पहले श्रद्धा थी मेरे में राम जी और अनुर अनुराग था और प्रसृत्य मैंने उनके चरणारबिंद को ग्रहण कर लिया था हतई नीत प्रसाद से एनस को पाप को मैंने हत कर दिया नष्ट पाप पापा मेरा कोई था नहीं बालस्य मेरी इंद्रियां संयम में थी और अनुचरस्य और मैं उनका सेवक था मैं संत दासानुदास था इतनी पात्रता हो तब दीक्षा होती दीक्षा होने के लिए इतनी पात्रता ये भक्ति एक तरह की इसको याद करिएगा नोट करिएगा है ना ये ये भक्ति है एक तरह की इसकी व्याख्या कभी विस्तार से किसी वैष्णव संत से सुनना। अब उसके बाद महाराज जी जब देखा इन गुणों को तो बुलाया दासी पुत्र मैं और फपक के रो पड़ा मेरी कमिया और जागृत हो गई मैं रोने लग गया मुनियों ने उठा के मुझको अपने हृदय में लगा लिया जो मेरी कमी थी उसको उनके हृदय में जाने से और भी परिपूर्ण हो गई मैं हृदय में फपक पड़ा मैंने आंखों के आंसुओं से उनके हृदय को तर करते करते उनके चरणों को पखार दिया महाराज महात्मा ने कहा दक्षिणा हो गई अब अपना उत्तरी निकाला मेरे मस्तक पर डाला महात्माओं ने कंठी बांधी गले में मस्तक पर लगाया तिलक और महाराज कान में मुख लगाकर कहते बोलो सीता सीता मंत्रों के उच्चारण की परंपरा नहीं इसलिए मैंने कह दिया सीता राम सीताराम सीताराम अन्वोचन गमिष्यंत कृपया दीन वत्सलाचन इसी दीक्षा है यह अनवोचन में ही दीक्षा है समझे ना गमिष्यंत कृपया दीन वत्सला मेरी दीक्षा हो गई अब महाराज मैं वहां पर रहता महात्मा लोग तो चले गए और ना, ब्यास जी महाराज अब मैं सोचता कि मैं क्या करूं अब मैं बंधन तोड़ के भाग जाऊं कई बार भागने की कोशिश की मेरी मैया मुझको पकड़ लाती मैं क्या करू चक्रे स्नेहानुबंधनम पकड़ लाती कहाँ से आया है चक्र स्नेहानुबंधनम एक तो पकड़ती क्यों तेरी माँ एक आत्मजा में जननी यो सित मू करी मयात बन्ननम मेरी का में एक मात्र पुत्र था वो मेरी पैदा करने वाली माँ थी कोई सौतेली नहीं थी एकात्मजा में जननी यूषित स्त्री थी पढ़ी लिखी भी नहीं थी मूधा दासी थी कि लेकिन मैं उसका जो बेटा था मैं ही सब कुछ था उसको अनन मैया जी अन्य गु एता होता मेरे में स्नेहानुबंधनम स्नेहानुबंधन कर लिया व्यास जी महाराज एक दिन बड़ा आनंद आ गया क्या आ गया कि मेरी माँ गाय डूने के लिए गई थी काला सांप दिखाई पड़ा महाराज मां भगने कोशिश की सांप में दौड़ा कि मां को काट लिया मां तो वही स्थान पर ही मर गई मेरी मां मर गई मर गई नारद जी हाय हाय अनर्थ हो गया तुम्हारी तो एकमात्र वही सहारा थी तुम कैसे अरे महाराज अनर्थ नहीं हो गया अनुग्रह ने मेरे ऊपर कृपा कर ठाकुर ने मेरे ऊपर कृपा कर दी अब तो मैं महाराज वहां से भगा उत्तर दिशा की ओर भगा उत्तर की और उत्तर दिशा की ओर राम जी भक्त तो भगवान की कृपा में भगवान की दुख में भी भगवान की कृपा का दर्शन करता है अनुभव करता है अनुभव के बाद दर्शन करता है अनुभव मन से होगा और दर्शन प्रत्यक्ष आंखों से होगा है? मन से अनुभव करता है और नेत्रों से दर्शन करता है है ना राम जी ठाकुर के कृपा राम जी मैं कहा करता हूं ठाकुर के मार में ठाकुर के प्यार में तो प्यार का अनुभव सब कर लेते हैं। ठाकुर के प्यार में भगवान की बड़ी कृपा है क्यों मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है मेरे बेटे बड़े आज्ञाकारी हैं। ठाकुर की बड़ी कृपा है ठाकुर के प्यार में प्यार का अनुभव सब करते हैं लेकिन असली भक्त वह है जो, थाकुर जो ठाकुर की मार में प्यार का अनुभव करे जो ठाकुर की मार में प्यार का अनुभव करे स्त्री महाराज बड़ी दुष्ट थी तुकार पूरी कथा तो मैं नहीं सुनाऊंगा तुकार जी की स्त्री बड़ी दुष्ट थी उनको वो बेलन से मारती थी बेलन जानते हो? बेलन, बेलन से, मारती थी एक बार तुकार महाराज ऊख ला रहे थे ऊख गन्ना गन्ना ला रहे थे बोझ भर गन्ना था संत मिलते गए बांटते गए संत मिलते गए बांटते गए बांटते गए बांटते गए अंत में जब पहुंचे एक गन्ना था पत्नी ने पूछा बस एक एक था तो बहुत लेकिन संतों को बांट दिया कि संतों को बांट दिया एक लाए के एक ही लाए गए फिर ठीक है आप बैठो जो बैठ गए उठा के मस्तक दे दिया कि इसको तोड़ना कैसे आखिर हम तुम दो हैं एक में तो काम चलेगा गए तोड़ना तो है इसको मैं तुम्हारे स्तर पर तोड़ रही तुकार जी महाराज क्या करते ठाकुर की बड़ी कृपा देवी खून बहने लग गया रक्त की धार चूने लग गई तुकार रोने लग गए दर्द से नहीं रोने लग गए खुशी से चलने लगे कि देवी तुम कितनी अच्छी हो अगर तुम अच्छी होती तो तुम्हारे में मेरी ममता हो जाती मैं ठाकुर के चरणों से अलग हो जाता तुम बहुत अच्छी हो तुम बहुत अच्छी हो। स्वामी तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है ऐसी स्त्री मुझको दिया कि जिसने आपके प्रेम को बताया नहीं आपका प्रेम तो एकांतमती तो है आपके प्रेम बटा नहीं पाई है आपकी बड़ी कृपा है महाराज ठाकुर मां मर गई नारू जी कहते हैं कि तदा, तदा अनुग्रह मनमान ठाकुर तो भक्तों का अकल्याण कभी कर ही नहीं सकते इसलिए मैं अनुग्रह मान के उत्तर दिशा की ओर चला गया और चलता गया चलता गया महाराज जी मैं एकांत में पहुंच गया एकदम एकांत में पहुंच गया जहां मनुष्यता मनुष्य थे ही नहीं, एक पीपल का पेड़ वहां पर मैं बैठा थोड़ा विश्राम किया उसके बाद एक तालाब था उसमें स्नान किया मैंने थोड़ा जल पिया जल पीने के बाद पीपल के नीचे फिर बैठ गया और जो महात्माओं ने मुझे मंत्र दिया था इस मंत्र का जप करने लग गया और जो ध्यान बताया था उस ध्यान को करने लग गया और महाराज मुझे ठाकुर के दर्शन हो गए मेरे सामने ठाकुर आ गए मेरे सामने मेरे आराध्य आ गए लेकिन तुरंत ही गायब भी हो गए जब गायब हो गए राम जी अब मैं घबरा गया मैं व्याकुल हो गया हे नाथ हे स्वामी हे रमानाथ कहते हुए मैं दौड़ने लग गया तो आकाशवाणी होती है प्रयत्न मत करो अब मैं तुमको इस जन्म में नहीं दिखाई पड़ूंगा लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे तुम मेरे अपने बनोगे नारद जी महाराज ब्यास महाराज फिर मैंने ये कोशिश नहीं की कि मुझको मिल जाए ना ना ना, मैं तो फिर उसा, अगले जन्म में मिलेंगे यही क्या कम था आगे मुझे मिलने वाले यही क्या कम था हा? बस मैं तो आनंद पूर्वक उस दिन की बाढ़ जो लगा मेरी मौत कब आएगी मेरी मौत कब आएगी मेरी मौत कब आएगी वो जन्म आएगा कब वो जन्म आएगा कब अब मुझे इसकी प्रतीक्षा रही और धीरे से काल महाराज आए है? और जहां जैसे बिजली कौन है उसी प्रकार से मुझे काल महाराज का ग्रास बन गया बन, बन जाना पड़ा काल अपराली तड़ित सऊदाम यथा और उसके बाद में ब्रह्मा के उत्संग से पैदा हुआ और ब्रह्मा के उत्संग से पैदा हुआ ब्रह्मा के गोद से पैदा हुआ मैं पैदा भी लाड़ से हुआ मैं प्यार से पैदा हुआ हाँ हाँ। मुझे लाड़ यं के शीरमाधार लोक स्वीति निर्भया मैं उत्संग से पैदा हुआ और ठाकुर मेरे ऊपर मेरे राम जी ने मुझको दिया किसी दूसरे देवता ने दिया मेरे ठाकुर ने मुझको दिया है है है कथा मेरे मेरे ठाकुर ने मुझको दिया क्या ये देखो, ये है। ये देखो मूर्खरि कथाम गाय मानस चिरा चरा हम और मैं इसके तंत्री को झंड झकृत करता हुआ और भगवान के गुणानुवाद को गाता हुआ है? मैं घूमता रहता हूं महाराज है क्या मैं इसके तंत्री को छेड़ता रहता हूं और मैं कहता रहता हूं कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूधम भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज भज नू जगती प्राप्ति सन्न मरण नहीं नही रक्षति दुक्कींक भज गोविंदम भज गोविंदम भज आहूत दे। इव में शीघ्रम दर्शन हम याद क्षेत्र श्री राम जी इस प्रकार से आप व्यास जी महाराज अब ज्यादा तर्क बितर्क मत करो अब तो आप श्रीमत भागवत का निर्माण करो बस भगवान कृष्ण के चरित्र का दर्शन करो और श्री नारद जी महाराज ने चार श्लोकों में भागवत की शिक्षा दीक्षा दी श्री व्यास जी महाराज को और वहां से वीणा के तंत्री को झंकृत करते हुए हरिगुण गाते हुए आगे बढ़ गए और सी सूर्य जी महाराज के स्वर बड़े मुखर हो उठे हैं अहो देवर्षि धन्योयम तो जा रहे हैं अब अयम है इधम नहीं है अब अयम है ये देवर्ष धन्य है ये कौन जो जा रहा है पीछे से सूर्य जी कह रहे और बीना के तार को करते हुए हरिगुण गाते हुए जा रहे हैं सब देखिए कहां से कौन बोल रहा है अहो देवर्षि सूची ब्यास के पास रह गए देवर्षि के जा रहे ब्यास के पास से क्यों रहे? क्यों ना गए कहीं मेरे दादा गुरु मैं कुछ होकर नहीं जाऊंगा एक बात दूसरी बात यहां भागुत होने वाली इसलिए इनको को छोड़ के नहीं जाऊंगा अहोदेवर से धन्योन सारम तंत्र जगत महाराज श्रीनारद जी महाराज के जाने के बाद सम्याश नाम के आश्रम में बड़ा दिव्य सम्यपरास मेरे नाम अभी कुछ दिन पहले ही जाके आए श्री बद्रीनारायण गया अभी, अभी अभी कुछ दिन की बात पहले बद्रीनाथ गया तो ब, मेरी इच्छा हुई महाराज ने भागवत का निर्माण किया वहां से तीन मील है माना माना गांव मान, मान, मान, हाँ, हाँ, पर राम जी, वहाँ पर संग गए तो सब लोग होंगे हु, लेकिन मैंने ज्यादा आनंद लिया मुझे ऐसा मालूम पड़ा मेरी तो आंखों से आंसू चले महाराज रुके नहीं हाँ मेरा तो कंठ गदगद हो गया मेरे साथ जो लोग थे उनको मालूम महाराज जी अब मैं वहां गया तो उस ब्यास भगवान के आश्रम एकदम मुझे आश्रम दिखाई पड़ा वहीं वही सरस्वती नदी अलकनंदा से उस, उस संगमाय हो रही सरस्वती केशव प्रयाग भी सरस्वती नदी सम्य अलकनंदा सी उसका संगम हो रहा है और सम्यप्रास नाम का आश्रम व्यास जी महाराज की वो गद्दी है और यहां पर राजनीचे श्री गणेश जी महाराज तो हमने लोगों से पूछा है गणेश जी क्यों है वहां के लोग जो बताते हैं तो नहीं है, हमको नहीं मालूम हम हमको मालूम है हमसे सुनो हमके गणेश जी क्यों हमके जो व्यास जी कह रहे हो नीचे बैठ के सुन रहे हैं जो व्यास जी कह रहे हो नीचे ले बैठ के सुन रहे और सुनकर के लिख रहे इसलिए गणेश जी यहां पर है।, है ना बिल्कुल वैसे जो ऊपर से कही हुई आवाज नीचे आ जाएगी और नीचे से कही हुई आवाज ऊपर जल्दी नहीं जाएगी है ना तो ऊपर से आवाज नीचे आ रही है हमारे वो ब्यास जी और ये गणेश एकदम बढ़िया सम्यपराश नाम का आश्रम सरस्वती नदी का किनारा यहां पर सभी के पेड़ बहुत थे नाम है, है तो, और बद्री का आश्रम बढ़िया वहां पर व्यास जी महाराज ने आचमन किया आसीनोपउपस्पृश्य उपस्पृश्य उपस्प्रिश्य का मतलब आचमन स्नान भी होता है उपस्पृश्य का मतलब स्नान भी होता है, है तो आसमन स्नान भी किया स्नान करने के बाद संध्या किया तो आचमन अपने हो गई राम जी प्रणित मन स्वयं भक्ति योगे न सम्यक् से सम्यक मले। अब राम जी श्री जी महाराज ने जब आचमन करके और ध्यान हुए तो सारे के सारे चरित्र महाराज व्यास भगवान के सामने नर्तित हो गए लाइन लगा करके खड़े हो गए हमको भी दिखो हम भी तैयार हैं हमको भी दिखो हम भी तैयार हैं हमको भी दिखो हम भी तैयार हैं है? व्यास है समा, समाहित करके सबको अपने मन को भी समाहित करके और महाराज लेखनी चल पड़ी और श्रीपद भागवत संगता का निर्माण हो गया अब सोचा पढ़ाऊं किसको है तो जो मैं कथा मैंने कथा भी कही थी ना आपसे श्री शंकर भगवान साक्षात सुख के रूप में आ गई और जब सब आ गए तो शुकम हमारे मेरा प्रश्न भी अधूरा है सनु क्या कि उनको जरूरत क्यों पड़ी पढ़ने की ये तो बताओ तो कह सूर्य कहते हैं अच्छा हमारा सुनो है क्या कि यद्य आत्मा रामाश्चमुन यंथाप्युरु क्रमी कंत हेतु भक्तिम इत्थं भूत गुणोहरी वो सुखदेव जी महाराज को भगवान के गुणों ने पढ़ाया है इतम भूत गुणों हरी नहीं वो तो आत्मा रामा वो तो आत्मा राम है महाराज आत्मा राम को मतलब अपने मन अपने में अपने भी रमण करते हैं करते होंगे ये भी सही है लेकिन आत्मा राम जो आत्मा में आनंद लेते हैं उनका नाम है आत्मा राम आत्मा मने ठाकुर जी आत्मा मने ठाकुर जी आत्मा रामा मने भगवत ध्यान निष्ठा आत्मा रामा मने भगवत ध्यान कुत्मारामगंथा निर्गंथा निर्गंथा मने अविद्या की गांठ जिनके मन से निकल चुकी है निर्ग्रंथ या निर्ग्रंथ निर्गता अहंकार ग्रंथ निर्ग्रंथ अथवा असत निर्ग्रंथ असद ग्रंथभ्यसन रहिता असद ग्रंथ जो है जो भगवत प्रतिपाद जिनका प्रतिपाद्य भगवान नहीं है ऐसे ग्रंथों के अभ्यास से सर्वथा रहित हो गए हैं। ऐसे जो लोग हैं उनको भी भगवान, वो भी भगवानी भक्ति ठाकुर की करते हैं हरेर गुणा क्षिप्तमिर भगवान वादरायणी अब यहां भगवान क्यों कहा वादरायणी का क्यों महाराज कहेंगे तो उलझ जाएंगे मुझे चलना है आगे हरेर गुणा लेकिन आप दे रहा हूं कि इसको चार शिष्यों को भागवत पढ़ाई और पढ़ा करके श्लोक रखा दिए महाराज एक सिखा पूर्व जाओ एक सिखा पश्चिम जाओ एक सिखा उत्तर जाओ एक सिखा दक्षिण जाओ और चारों तरफ शिष्य लोग भगे महाराज और कहें ऐसा करो इस श्लोक को खूब गाते रहो लय से गाओ और कोई अगर इसको सुनकर करके तुम्हारी तरफ दौड़े तो जानते हैं व्यास जी हैं तो शंकर जी हैं तो शंकर तुम पुन राम राम दिन राती सादर जप हुआ नंगा हैं तो शंकर जी अगर इन चरित्रों को सुनेंगे एक ना, नाम का प्रतिपादक रूप का प्रतिपादक लीला का प्रतिपादक और धाम का प्रतिपादक, चारों प्रतिपादक थे महाराज अब महाराज सब गाने लग गए कोई कोई कोई कोई कोई इधर गया गया गया गया उधर पूरब पश्चिम उत्तर गया कोई दक्षिण गया, कोई गया, कोई गया, कोई गया, कोई गया है? और एक को सफलता मिल गई वो कह रहा था कि अहो बकीयम स्तनकाल अरे पूतना धन्य हो गई ये पूतना धन्य हो गई जिसका ठाकुर ने ने पिया और उसको गति अब महाराज सुखदेव जी सुंदर स्वर लहरी सुना और उस स्वर सुना उस में जो व्याख्यात पदार्थ था उसको सुना अब सुनके के तुम्हारे करते हुए सुखदेव जी महाराज आए है? नंग धड़ंग बड़े सुंदर महाराज फिर सुनाओ फिर सुनाओ फिर सुनाओ और सुनाओ और उगास जी के आदेश के अनुसार शिष्य सुनाते भी जाए सरकते भी जाए सुनाते भी जाए सरकते भी जाए सुनाते भी जाए सरकते भी जाए और महाराज धीरे धीरे धीरे धीरे सुनाते हुए सरकते हुए सुखदेव जी को साथ लेते हुए एकदम सम्यास नाम के आश्रम में आ गए और व्यास जी महाराज आंखों में अस्थु वर्षण करते हुए काढ़ी हिलाते हुए निकले के बेटा मैं मैं पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए मैंने अठारह हजार का निर्माण किया है और वही दीक्षा हुई वही, वही से शिक्षा आरंभ हो गई महाराज जनमाद्यस्य जन्माद्युणा क्षिप्तम भगवान वादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय इस प्रकार से महाराज ये आखिर सुखदेव बक्ता तैयार हो गए श्रोता तैयार हो गए अभी तक तो इतना ही था है सब प्रकार की वक्ता आ गए अब इनके प्रकार का वर्णन बड़ी लंबे समय की बात है कि कौन मध्यम है कौन उत्तम है ये तरह समझ लो कि सुखदेव सा कोई सुखदेव जी सरीखा कोई वक्ता नहीं है और परीक्षित सा कोई श्रोता नहीं है बस। जी हाँ, जान दीजिए तो राम जी अब वक्ता की बात तो आ गई श्रोता की बात नहीं आई फिर हमारे महाभारत का युद्ध हो गया महाभारत के युद्ध के अंत में भीम जी महाराज ने अपने गदासी दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और पड़ा हुआ है उसी समय अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा जी ने कहा कि मित्र तुम हमारी हमारी कीमत नहीं समझ अगर तुमने करने की जगह कहीं मुझे सेनापति बना दिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी मुझे सेनापति बना था उसने अपने खून को निकाला और अश्वत्थामा को तिलक कर दिया सेनापति के पद पर आरूढ़ कर दिया अश्वत्थामा जी महाराज वहां से चले और आकर के द्रौपदी के सोते हुए पांच पुत्रों के सिर को करतन कर द्रौपदी के जवान अतिरथी वीर थे महाराज अतिरथी रथी नहीं महारथी नहीं अतिरथी वीर थे इन पांच पुत्रों तो तो तो को सोते हुए मार डाला उसने गर्दन काट दिया सी द्रौपदी जी रोने लग गई द्रौपदी जी रोने लग गई अर्जुन जी ने सांत्वना दी कह मैं अभी आता हूं उसके मृतक शरीर पर आप स्नान करेंगी ये सब स्नान जो होगा अब मैं ला रहा हूं अभी ला रहा हूं और महाराज दौड़े से अर्जुन जी महाराज भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण से प्रार्थना की भगवान कृष्ण बन गई वहां पर बड़ा बढ़िया लिखा है कि सशांत्युत मित्र सूता अच्युत मित्र सूता अर्जुन का नामकरण कर रहे हैं आज कौन कौन अर्जुन जा रहा है कि अच्युत मित्र सूता जिसका अच्छी मित्र है और अच्युत ही सारथी अब इसकी व्याख्या विलक्षण है अच्युत ही मित्र है और अच्छुत ही सारथी मित्र और सारथी दोनों अगर बढ़िया मिल जाए महाराज तो जीवन की गाड़ी कभी फेल नहीं हो कभी फेल नहीं हो सकती अच्युत मित्र सी दौड़े अर्जुन जी महाराज दौड़े और वो भगा महाराज फिर उसने देखा कि मेरा प्राण अब संकट में आ गया है उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया ब्रह्मास्त्र चला अर्जुन भगवान के चरणों में पड़ गए महाराज युद्ध चला रहा है सबको हमको भी कृष्ण कृष्ण महाभाग ये देखिए अच्छुत मित्र सूता के अर्थ आ गया यही पर आ गया अब इसको मैं आपको क्यों दिशा निर्देशन कर रहा हूं इसको अपनी बुद्धि से लगा यही पर आ गया उसका उदाहरण कृष्ण कृष्ण महाभो भाग भक्ता नाम अभयकर तुम एक दही आप वर्गो संस्कृति इसमें मित्र भी आ गया और सूत भी आ गया महाराज हमारी रक्षा करो भगवान ने कहा थामा के द्वारा प्रयुक्त तो ब्रह्मास्त्र है वो छोड़त दिया, लेकिन इसका उपसंहार नहीं जानता अब इसको तुम उपसंहार कर लो अर्जुन जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया आचमन करके आचमन करके शुद्ध होकर के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके फिर महाराज दोनों को फिर अपने आप संजहार द्वयम अपने उनके दोनों को ब्रह्मास्त्रों को संजार कर दिया इस प्रकार से उसको बांध लिया महाराज बांध करके रस्सी से बांध करके खींचते हुए नहीं चली भगवान ने कहा ले मत चलो जी मारो इसको भगवान कहते ले मत चलो इसको मारो महीनम मीनम पार्थारंधु मारो, मारो। और बड़े बड़े धर्म का उपदेश किया इसको मारनी चाहिए इसको मारनी चाहिए ठाकुर हो इसको मारनी चाहिए मारनी चाहिए इसको मारो मारो ये सब सुनने के बाद भी नहीं तुम अर्जुन ने कहा मैं नहीं मारूंगा मैं कह रहा हूं क्या महाराज आपसे बड़ी शास्त्र की वाणी है यह भारतवर्ष है ईश्वर की वाणी से बड़ी शास्त्र की वाणी आप अवश्य कह रहे मैं शास्त्र नहीं कह रहा है इसलिए नहीं मारूंगा ईश्वर भी अगर शास्त्र की वाणी की निंदा कर दे इस भारतवासियों ने कहा महाराज हम आपकी बात नहीं मान रहे हम आपकी पूजा कर सकते हैं आपकी वाणी नहीं मान सकते पर मान वेद निंदि निंदित भय विदित बुद्ध अवतार है नैचन तुम गुरुसुतम यद्यप्यात्म महान हुँ? तो भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा जब धर्म नहीं है तो भगवान कृष्ण ने क्यों कहा एवं परीक्षिता धर्मम पार्थ कृष्ण नोदिता ठाकुर ने परीक्षा अर्जुन पास हो गई और उसको लिया महाराज अब देखे चरित्र का दर्शन करें हम तो कहते हैं हम तो कुछ कही नहीं पाए प्रथम स्कंद में जिन चरित्रों का जिन, जिन जिन चरित्रों का का समावेश हुआ है वो तो जीवन का निर्माण करने वाले एक से एक बड़े चरित्र अब जब वहां से रस्सी में बांधती हुई लाए और अश्वत्थामा का सर नीचा और द्रौपदी ने जब देखा उठ के खड़ी हो गई और उठ के खड़े होकर के और एकदम जाकर के महाराज प्रणिपात किया वाम स्वभा कृपया न नामच बामस द्रौपदी किसको कि जिसने उसके पांच पांच बेटों को मारा है और उनका शरीर मृतक्षरी आंखों के सामने पड़ा है कहीं गया नहीं है लेकिन वो तो बामस स्वभाव लेकिन महाराज ये कुछ गलत लग गया मान पड़ता है बामस स्वभाव स्त्री थी इसलिए ऐसा किया ना बाम बामन स्त्री स्त्री थी इसलिए क्या अरे नहीं नहीं व्यास जी स्त्री नहीं लिख रहा है कृपया नामच जिसका चाह बहुत सुंदर था ऐसी द्रौपदी ने पुत्र को प्रणाम किया और अर्जुन के ऊपर बिहड़ दो महाराज द्रौपदी हाँ बेहद क्या कर रखा है तुमने है? तुमको लज्जा नहीं लगी इस गुरुपुत्र को बांध करके खींच खिला रहे हो इसका अपमान कर रहे हो ये उन्हीं का पुत्र है जिनके द्वारा आपने सब